हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा हे भगवान हे भगवान हे भगवान हमारी बात केवल भगवान के बारे में है भगवान भगवान खरे आप मान्य दर्शक कम आप सोच रहे हैं कि क्या हो आदमी क्या बोलते भगवान के बारे में हम हम तो लोग है और हमको ऑफिस जाना है या वर्कशॉप जाना है या खेती में काम करना है या रसोई भी करना है और वीकेंड पर बिग बाजार जाना है या वॉटर पार्क जाना है तो हमारा लिए कहा है कहां है समय भगवान का स्मरण करना करना तो ये हमारा मैसेज है कि भाइयों और बहनों सावधान खड़ो आपका जीवन कंस दिशा पर जा रहे हैं भगवान का स्मरण करना चाहिए हम इतना व्यस्त रहते हैं ऐसा होते हैं आधुनिक जीवन में आगा व्यस्त रहना नहीं हो तो काफी पैसा लाना तो संभव नहीं होते है। वो सही है लेकिन ये भी सोचना है कि जीवन का उद्देश्य खाली पैसा लाना और वॉटर पार्क जाना और न्यूज़पेपर पढ़ना ये तो नहीं है भगवान कौन है हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ तो यही सोचना चाहिए तो यही इसकॉन का मैसेज है इस्कॉन का प्रचार है इसकॉन शब्द का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस हिंदी में आंतर्राष्ट्रीय कृष्णा कृष्ण भावनामृत संघ तो ये इसकॉन सोसाइटी पहले न्यूयॉर्क में लगभग 40 साल के पहले श्री प्रभुपाल ये संस्था हमारे परमाराध्य गुरुदेव संस्थापक आचार्य स्क्रंथ इन्होने स्थापन किया न्यूयॉर्क में इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस तो उस समय इस संस्थापना समय बहुत से लोग प्रभुपात को बोले कि अच्छा हो ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं रखना है क्योंकि कृष्ण कौन है तो सब लोग तो कृष्ण नाम नहीं जानते वो अमेरिका में तो खस उस समय तो बहुत कम लोग कृष्ण नाम सुन रहे हैं तो बहुत से लोग प्रभुपात को बोले कि अच्छा हो गॉड इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस ऐसा नाम रखना क्योंकि वो विस्तार होगा बहुत से आदमी आ सकते इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस में लेकिन अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनना है तो बहुत लोग सोचेंगे कि ये सांप्रदायिक है तो एक इंडियन रिलीजन है ऐसा है तो अच्छा हो गॉड कॉन्शियसनेस ऐसा नाम रखना लेकिन प्रभु पद नहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्णा भावना कृष्णा भावना में तो वही नाम रखना चाहिए क्योंकि गॉड या भगवान बोल के तो बहुत से लोग की बहुत से धारणा होती है तो हर एक व्यक्ति का हर एक धारणा है ये गॉड या भगवान शब्द का क्या मतलब है लेकिन आगे कृष्ण बोलना है तो निश्चित है कि भगवान है कृष्ण कृष्ण है भगवान तो यही इसकॉन का मैसेज है इस्कॉन का मैसेज मतलब ये भगवत गीता प्रचार है ये कुछ नया चीज नहीं है तो नहीं है कि इस्कॉन एक आधुनिक धार्मिक संस्था है आधुनिक ये है मतलब आधुनिक दुनिया में हम प्रचार करते हैं लेकिन ये वाणी जो हम प्रचार करते हैं वो अनादिकां से आ रही है भागवत गीता वाणी तो वो वाणी क्या है वाणी है चैतन्य महाप्रभु का वचन है हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात हमारे लक्ष्य है श्री कृष्ण और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का वचन आराध्य भगवान भगवान की आराधना करना चाहिए अर्थात इनकी पूजा करना चाहिए स्मरण करना चाहिए पूरा जीवन इनको समर्पण करना चाहिए तो ये श्री महाप्रभु का प्रचार है ये श्री कृष्ण का प्रचार से भिन्न नहीं गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्करु सदै मुझको चिंतन करो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को और अर्जुन को कहते और अर्जुन के द्वारा तो सब विश्ववासियों को बोलते मुझ को चिंतन करो क्यों कृष्ण का चिंतन करना चाहिए क्योंकि वही भगवान है और भगवान का स्मरण करने से हमारा परम मंगल होता है वो परम मंगल क्या है इसी श्लोक में श्री कृष्ण और कहते हैं मन मना भव मत भक्त हो मद भक्त मेरा भक्त बनो मध्याजी मेरी उपासना करो और मांग नमस्कार मुझको मत प्रणाम करो तो ऐसे करने से क्या फायदा होगा हम ऐसे पूछते हम व्यस्त वक्त है काम करना है ऑफिस जाना है कुकिंग करना है तो ये सब करना है बच्चे को स्कूल को भेजना है तो हमारे लिए क्या फायदे होते कृष्ण का चिंतन करने से तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम वैसे करोगी मुझको चिंतन करना मेरे भक्त होना इत्यादि तो तुम मेरा पास वापस आयोगे मतलब सबका मृत्यु होगा मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो यही श्री कृष्ण की वाणी जो गीता में है और ये एक ही वाणी चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए है और ये एक ही वाणी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में इस कम में यही वाणी प्रचारित होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु संक्षेप में कहे कि आराध्य भगवान भगवान की आराधना करना चाहिए क्योंकि हम जीव है हम सनातन है और हमारा आवश्यकते है भगवान का स्मरण करना चाहिए हमारा सनातन संबंध है भगवान के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ तो क्या होते हैं अगर हम श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं श्री कृष्ण की प्रशंसा नहीं करते हैं नहीं करते है तो स्वभाव से हम दूसरे व्यक्तियों की पूजा करते हैं स्मारण करते हैं प्रशंसा कहते हैं है, है। लेकिन साधारण जीव की आराधना करने से तो साधारण गति नहीं हो जाएगी और भगवान की आराधना करने से भगवत धाम जानना है तो यही फर्क है तो बहुत बड़ा फर्क है तो अच्छा हो भगवान का स्मरण करना चाहिए तो कैसे संभव हो भगवान का स्मरण करना श्री कृष्ण के बारे में भगवान के बारे में बहुत कुछ पता है तो पत्रिका भी है कृष्ण के बारे में तो इसकॉन प्रचालित भगवत दार्शन पत्रिका है जिसमें विषय है एक ही विषय है कृष्णा और कृष्ण भक्ति तो ऐसे घर में कृष्ण का पिक्चर रखना चाहिए और जब दूसरों के साथ मिलन होते हैं तो कृष्ण के बारे में बात होना चाहिए तो हमारा अभ्यास है कि जब दोस्तों से बात करना है तो क्रिकेट पॉलिटिक्स सिनेमा इत्यादि यही सब विषय पर बात बहुना है तो सत्संग खंड चाहिए सत्संग मतलब ऐसे व्यक्ति का संघ खंड चाहिए जिससे हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो साधुजन कृष्ण के बारे में कहते हैं तो जब हम दूसरों से लन कहते हैं तो कृष्ण के बारे में बात होना चाहिए चेचान्य महाप्रु बोले ग्राम्य कचा बोले बे जो भी नील आने तो ग्राम्य कथा इसका मतलब वे साधारण दुनिया के बारे में तो ये सब बात क्या हुआ क्या होगा क्या हो रहा है तो ये सब बात चाहते लेकिन इस दुनिया में क्या होते हैं क्या हो रहा है क्या होगा क्या हुआ जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि सब जन्म लेते मृत्यु मृत्यु लेते है लेते, और बीच में संघर्ष होते है बीमार होते वर्द क्या होता है फिर मार जाते है तो यही सब व्यक्ति का कहानी सब व्यक्ति जन्म लेते हैं मार जाते हैं और बीच में बहुत संघर्ष होते हैं तो इसलिए कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा के बारे में बात बोलना चाहिए तो कृष्णा क्या किए हैं तो इसलिए भगवद गीता श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए जैसे कि हम कृष्ण के बारे में समाचार में लेंगे कृष्ण कथा तो ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश उपदेश है आराध्य भगवान तो सब के जीवन का केंद्र बिंदु सब के जीवन का लक्ष्य के गति का, का उद्देश्य है कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण और कृष्ण कौन है कृष्ण है भगवान वो गीता और समस्त वैदिक शास्त्रों में तो ये सिद्धांत निकालना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान भगवान का मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम परमेश्वर असमूर्धव इनके समान कोई नहीं है इनके ऊपर कोई नहीं है वे ही निरंतर है वही परमेश्वर है तो यही समझना चाहिए तो कृष्ण ही भगवान तो इसमें प्रश्न हो सकते हैं कि हम क्या सदैव केवल कृष्ण के बारे में बात करेंगे केवल कृष्ण के बारे में तो और बहुत दूसरे विषय हैं न तो अगर हम सदैव केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो हम क्या हम उग जाएंगे हम कृष्ण कृष्ण बोल बहोगे तो तक जाएगा तो नहीं है कृष्णा ये कृष्ण है इतना से कृष्ण कथा में इतनी सी रुचि में उठते है कि वे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कथा बोलने में और श्रवण करने में कभी भी निराश नहीं होते है तो सदैव नया नया सतीज होते हैं श्री कृष्ण का स्मरण करने में श्री कृष्ण की भक्ति करने में तो ये श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का विषय की विशेषता है लेकिन आज कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहना कहते हैं तो कृष्ण नाम बोलने से हम और ज्यादा रुचि बनाएंगे तो कोई भी भौतिक वास्तु का नाम बोलने में या भोग करने में या स्मरण करने में हम सतेज नहीं मिलते लेकिन कृष्ण नाम सचिद आनंदमय है वो कृष्ण नाम डायरेक्ट धाम से आते हैं इसलिए ये कृष्ण नाम तो कोई अंतर चीज नहीं है कृष्ण नाम पूरा स्पिरिचुअल होते हैं और हम भी स्पिरिचुअल है हम भी आत्मा है चाहे भी हम बिजनेसमैन या फैक्ट्री वर्कर या किसान या जवान या घर वाली घर वाला तो घर भी तो हम सब स्पिरिचुअल हैं हम आत्मा हैं हमारा साक्षात संबंध है कृष्ण के साथ इसलिए ये कृष्ण भक्ति पंख जो चैतन्य महाप्रभु हमको दिया है ये पूरा प्रैक्टिकल है इसलिए कुछ कठिनाई नहीं है तो जो भी अवश्य में हम होते हैं तो हम चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार और इनकी कृपा मिलके के हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ये महामंत्र बोल सकते हैं और इस हरिकृष्ण मंत्र बोलने से कितना इसमें कितना बहुत कितनी शक्ति होती है कि हम जो पूरा भौतिक जीवन में तन्मय और भौतिक चिंता में हो चिंता भी तन्मय होते हैं तो जो भी स्थिति में हम हो अगर हम कम से कम थोड़ी सी श्रद्धा से हरे कृष्ण कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र कहते हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण पूरा तैयार होते हैं हमको इनकी पूरी कृपा दर्शन करना हमको तो ये चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण की विशेष कृपा है विशेष कल युग के लिए क्योंकि कलयुग में तो इतना सख्त काम करना है उग्र काम करना है खाली काफी लाने के लिए और परिवार पालन करने के लिए, तो इसी मुश्किल स्थिति में चैतन्य महाप्रु की विशेष दया है कि हरि कृष्ण नाम बोलने से भगवदगीता यथारूप पढ़ने से और साधु संग करने से अगर हम श्रद्धा के साथ हरि हरिकृष्ण महामंत्र कहते हैं तो श्री कृष्ण चैचन्य महाप्रभु हमको पूरी कृपा देते हैं तो ये इस का मैसेज है भगवान का स्मरण का भगवान कौन है श्री कृष्ण तो कैसे उनका स्मरण करना है विशेष का हरे कृष्णा मंत्र बोलने से और क्या हमको साधु बनाना है जी हाँ साधु बनाना लेकिन गृह त्याग उसका जरूर नहीं है तो घर में साधु बन जाओ अर्थात आप, आपका घर तो एक मंदिर जैसे होना चाहिए मंदिर में क्या होते है? भगवान की पूजा भगवान का नाम कीर्तन करना शास्त्र पाठ करना तो सब कुछ करो घर में भगवान का स्मरण करो विशेष विशेषकर ये हरे कृष्ण मंत्र बोलना है और ऐसे करने से आपका पूर्ण अध्यात्मिक ज्ञान होगा आपका जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक आनंदमय परिवर्तन होगा तो यही इसको का मैसेज है जड़स विचार कीजिए और अगर आपको अच्छा लगता तो है तो कम से कम प्रयास कीजिए, ये कृष्ण भक्ति पंथ पालन करना आपका परम मंगल होगा निश्चय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे जय श्री